नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मोदन नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग विशेष मुलाकात कार्यक्रम में कुछ खास बातें करते हैं और बातें अर्थात कुछ ख़ास लोगों से बातें करते हैं तो आप सभी की तरफ से आज के इस स्टूडियो में हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम के खास दो मेहमान हैं एक को आप अच्छी तरह से जानते हैं अतुल राजकुले जी को जिनसे हमने पहले भी बात किया था बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आज एक नए मेहमान हमारे साथ हैं जिनका इंट्रोडक्शन खुद अतुल जी करेंगे तो आप सभी की तरफ से इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि अतुल जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार रमेश जी <laughs> कैसे हैं आप बस बहुत बढ़िया बढ़िया आपने पिछली बार मेरा इंटरव्यू रेडियो मधुन में लिया था <laughs> जी जी जी जी लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं और मेरे साथ हमारे एक मेहमान कलाकारा पोलोम मुखर्जी आई हुई है जी, जी जी ये हमने साथ में रामानंद सागर जी की एक मैथोलॉजिकल सीरियल थी जी रामायण के बाद श्री कृष्णा सीरियल उन्होंने बनाई थी जी उसमें पोलोमे मुखर्जी ने कृष्णा की माताजी यानी कि देवकी का रोल किया था क्या बात है। जिसमें <laughs> जिसमें हमने छोटे छोटे कैरेक्टर किया करता था मैं और फिर एक दिन इनका फोटोशूट किया था हमने और फिर फोटोशूट इन्होंने जब आनंद सागर जो डायरेक्टर थे सीरियल के रामानंद सागर के बेटे उनको बताया दिखाया तो बहुत खुश है बोले यार बहुत अच्छे फोटोज़ निकाले तो किसने खींचे है फोटो आपकी फोटोशूट किसने किया आ, तो पोलोमी मैंने कहा अपने यहाँ जो एक्टिंग करता है बॉम्बे बॉयज में कैरेक्टर रोल करता है अतुल राज राज का नाम है आ, उसने किया तो फिर आनंद जी ने कहा इनसे यार, यार बहुत अच्छा है उसको कहूँ कि हमारे सीरियल के लिए पूरी स्टिल फोटोग्राफी करें <laughs> तो ऐसी हमारी जर्नी शुरू हो गई क्या पोलमी बताएगी आपको चलिए देव जी का स्वागत करते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और आ, ऐसे लग रहा है कि घर आ गए हैं माउंट आबू में यहाँ बैठ के आपसे बात कर रही हूँ और आप यकीन नहीं मानेंगे नहीं। कि आप लोगों की वजह से ब्रह्म की इस परिवार की वजह से शायद मैं और अतुल 20 साल के बाद 20 साल के बाद पुनर्मिलन हो रहा है, क्या बात है। हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है बहुत काम किया है हमने साथ साथ शूट्स काम किया आ, प्रिंट एड्स किए हमने और सीरियल में तो आपने आ, अतुल जी ने बताया ही है उस पर आ, मैंने उसके बाद भी काफ़ी सीरियल्स किए थिएटर किए मैंने मैंने के जैसे सीरियल्स किए अलीफलैला की और आज मैं एक कथक वृत्यांगना हूँ मैं प्रोफेसर हूँ मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स सिखाती हूँ मैं डबल मास्टर्स कर चुकी हूँ और मैंने दो किताबें लिखी है कथक पर और आगे भी काम करना चाह रही हूँ चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और आशा करता हूँ हमारे श्रोता जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि कभी कभी आपको टी वी पर देखा होगा और आज सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से तो उनकी खुशी नेचुरली बढ़ रही होगी और मैं चाहूँगा कि इस खुशी वाली पैरामीटर को आप बढ़ा रहे हो या बढ़ गई है तो उसे उसी तरह स्टैगनेंट रखिए आपके जीवन में सदा खुशी बनी रहे आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में मैं चाहूँगा कि छोटा सा सवाल ये है कि हम लोग जब भी फिल्म या टीवी में काम करते हैं सीरियल में काम करते हैं तो जैसे मेरे जैसे लोग जिन चीज़ों को देख रहे हैं उनको ऐसा लगता है कि बहुत आसान है क्या ये आसान है या इसके लिए कुछ मशक्कत भी करनी पड़ती अगर आसानी से मिल जाए तो शायद वो रहेगा नहीं वो फ्लिटिंग रह जाता है वो शर्ण फ्लीटिंग होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको जैसे आप में भी तपस्या है जी, जी, जी. आज भी मैं शिवानी जी को जब सुन रही हूँ तो ऐसे लग रहा है कि नहीं उसमें तपस्या है साधना है भगवान को पाना रोज एक रि करना है तो वैसे ही हमारी तरफ रियाज है हाँ। और ये रियाज जो मैं शब्द यूज कर रही हूँ इसका मतलब है कि रोज आपको बिना आ, कोई परेशानी रोज उठ के घुंगरू बांधने हैं प्रैक्टिस करनी है तो मैंने नृत्य की तरफ मेरी मेरा झुकाव ज़्यादा रहा कथक मैंने चार साल की उम्र से आ, मैंने शुरू किया मेरा नृत्य का, का प्रवास मैंने मेरे गुरुजी थे श्रीमती रमा देवी महाराज जो लखनऊ घराने की लक्ष्मी महाराज घराने की हैं और उन्होंने उन्होंने मुझे गंडा बांधा बाद में जाकर तो उनके साथ साथ रहते रहते उनसे सीखते सीखते जो रियाज और जो हम काम कर रहे हो उसकी तरफ जो एक डिसिप्लिन जो आप में भी मैं यहाँ पे दिख रहा है कि रोज उठ के हर आदमी कहता है ना मुझे साढ़े तीन बजे उठना है मुझे ये ये ये काम करना है तो ये कोई मिलिट्री इन्फोर्स डिसिप्लिन नहीं है ये आत्मीयता है करके वो आता है अगर आपको आपके काम से प्यार है तो ये सब चीज़ें बहुत मामूली सी जान पड़ेगी तो नृत्य का जो डिसिप्लिन रहा उसी से मेरी मेरा झुकाव रहा एक्टिंग की तरफ और बाद में मैंने ऑडिशन दिया ऑडिशन में बहुत सारी लड़कियां थी और बहुत मज़ेदार किस्से हुए उस समय 250-300 लड़कियां हम थे और मुझे तो बिल्कुल मालूम नहीं था कि सीरियल इंडस्ट्री क्या है क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर थे मम्मी लॉयर थी शी रशियन जानती थी तो इस तरह के बैकग्राउंड से आते हुए एक यहाँ पर आना एक फ़िल्म इंडस्ट्री में जो बहुत डरावना सा लगता है लेकिन मुझे पिकअप किया गया मुझे मल्टीपल मेरे ऑडिशन uh, हुए और उसके बाद रामानंद जी ने खुद ने ये कहा कि देवकी बनेगी तो यही लड़की बनेगी तो 16 साल की उम्र में मेरी मेरा प्रवास उस तरफ शुरू हो गया और जैसे जैसे हम उसमें डूबते गए तो सीखते गए तो हाँ लेकिन एक जरूरी बात है कि उससे हर दिन आपको सीखना है अगर ये धैर्य से आप उठ के जाए सेट पर तो बहुत मजा आएगा एक नई दुनिया खड़ी हो जाती है अगर आप ये धैर्य से जाते हैं कि नहीं आज तो मैं पूरी सीखी हुई हूँ मैं तैयार हूँ तो फिर वो बात नहीं बनती कहीं ना कहीं वो कमी कहीं ना कहीं कमी रहती है बहुत अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है और जब भी हम लोग किसी चीज़ को करने जाते हैं या कोई एक्टिंग हो या इवन हम लोग काम पे भी जाते हैं शायद हमारा डेली रूटीन जो डेली वर्क है उसमें भी ऐसा नहीं लगता है कि तीन सौ दिन हम लोग काम करते हैं तो कुछ दिन जो है यादें बनी रहती हैं वो शायद इसी वजह से होती है जिस तरफ हमने कुछ अपने ऊपर भी काम किया हो और उस चीज़ को फोकस करके उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे ही आप भी कर रहे होंगे और मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी लर्निंग हम सभी को मिल रहा है कि हम अगर रोज़ सवेरे उठते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें करने की सोचिए और उसको पूरे दिल से करने की कोशिश कीजिए देखिए उस दिन को आप एंजॉय भी करेंगे और यादगार दिन भी आपका बन जाएगा तो आइए मैं चाहूंगा कि जैसे शुरुआत में जैसे हम लोग जैसे आपने कहा कि डांस भी आप करते हैं कथक पर किताबें लिखी हैं तो एक बात है कि आप परफॉर्म कर रहे हैं ये अलग है फिर लिखना ये भी एक बहुत बड़ी कला है तो वो कैसा एक मल्टीपल टैलेंट जैसे कि आपके अंदर दिखाई दे रहा है वो देखिए अभी जो जेनरेशन है वो पढ़ी लिखी है और एक हमने जो सीखा सीखे जिस ढंग से हम सीखे वो गुरु शिष्य परंपरा में सीखे हमारे गुरुजी वैसे तो हम नहीं कहेंगे विजडम नहीं था लेकिन लेटर्ड नहीं थे नहीं। मतलब लेटर्ड जिसको हम एक स्कूली पढ़ाई जो कहते हैं वो नहीं वो था, था। विजडम बहुत था उनको अपने काम अपने इल्म से बहुत प्यार था और उनको पता था कि क्या है क्या नहीं लेकिन आज मैं जहाँ खड़ी हूँ मुझे लगता है जो पुराने शास्त्र है और जो सीखा हुआ तो शास्त्र और संप्रदाय ये दो शब्द यूज होते हैं तो शास्त्रों को संप्रदाय की तरफ लाना या जोड़ना ये सबसे महत्वपूर्ण काम मैं करने की कोशिश कर रही हूँ ये नहीं कह रही हूँ कि मैं हूँ लेकिन क्योंकि मैंने पढ़ाई की है बिकॉज आई एम मास्टर्स और मैंने डबल मास्टर्स किया है तो कहीं कही ना कहीं ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं उसे और आगे बढ़ाऊ देखिये एक बात है सरस्वती को आप जितना देंगे वो उतना ही बढ़ता है वो तो खान है उसमें क्या प्रॉब्लम है सही बात है वो कोई बैंक अकाउंट नहीं है कि किसी को दे दिया तो थोड़ा सा कम हो गया आई थिंक अतुल जी इस पे ज्यादा बोल सकते हैं नहीं नहीं ठीक है सही जा रहे हैं रहा मेरा तो काम है बढ़ाना जैसे आप लोग यहाँ बैठे है आप भी रेडियो पे इंटरव्यू ये ले रहे कि लोगों तक तो पहुंचा ये ज्ञान आपको मिला है जी, जी, जी, जी. तो ये सिर्फ ग्रहण करके अपने तरफ रखना बहुत सेल्फिश बात सही, है सही बात और है। उसको जहां तक आप फेंकते जाए लेते जाइए उतना अच्छा है हाँ। और उतना लोग सीखेंगे भी आ, मुझे ये पूछना था जैसे कि आप प्रैक्टिस करते करते ये लिरिक्स लिखना या फिर राइटिंग बुक लिखने में क्या डिफरेंस आप फील करते बिना समझे आपको किसी थीम पे डांस करना है या नृत्य बिठाना है वो एक अलग चीज है क्योंकि इट इज इन यूर प्रैक्टिस एंड यू आर डूंग दूसरा जब वही चीजों को आप जब लिखना शुरू करते हैं किताब के रूप में बनाना हुँ। जब, हुँ। तो वो उसमें क्या feel, क्या फील डिफरेंस था? देखिए पहले तो सोच तो मैं वर्ड्स विजुलाइज़ करती हूँ अच्छा, शब्दों को विजुलाइज़ करती हूँ फिर मैं सोचती हूँ कि सही शब्द टेक्निकल शब्द क्या क्या बैठेगा, हुँ, हुँ, हुँ, और उसके उसके बाद बाद जो पूरा आता आता है है, है वो फ्लो आता है। हुँ, हुँ, हुँ, उसके बाद एक पॉइंट पे ये आती है कि मेरे गुरु ने क्या कहा था हुँ, हुँ, इस विषय पर इस विषय पर भी मुझे ध्यान देना होता है तो मैं फिर पीछे मुड़ के देखती हूँ कि शायद दीदी ने इसके ऊपर बोला था आते जाते कहीं बोला होगा कुछ मैंशन किया होगा हमारे में दो तरह की ट्रेनिंग होती है स्पेशली शास्त्रीय कथक में जी, एक होता है ओरल ओरल ट्रांसमिशन जिसको कहते हैं फॉर्म हाँ और एक होता है एनिक जिसको हम कहते हैं एनिक ये होता है एनिक डोटल ये होता है कि कहानियों में हम कथक नाचने वाले हैं हम कथिक है इं, इं, हम कहानी बोलते हैं हर कहानी में एक गुड एंड बैड जिसको हम कहते हैं तो कहानी बोलते बोलते उससे कौन क्या लेके जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ शास्त्र कथा ये दोनों को ज्वाइन करने जौएन कर, हाँ. और इसके साथ फिर ज्ञान क्या मिल रहा है आ, लेसन लेसन या, अगर आप देखेंगे तो आपके भी सबसे बड़े स्पीकर्स यही कर रहे हैं एक तरह से और हम भी यही कर रहे हैं क्यों कहीं ना कहीं हम सब वसुदेव कुटुंब हम जुड़े हुए हैं हमें ऐसा लगता है कि आज हम इनपे बुरा कर रहे हैं तो शायद उनपे कोई असर ना हो लेकिन वही आ के हमें तकलीफ देने वाला है तो वैसे ही तो जब मैं लिखने बैठती हूँ तो मैं सोचती हूँ जैसे गदभाव करके एक टेक्निकल टर्म है। गदभाव का मतलब हुआ दो शब्दों का जोड़ा है गत और भाव गत गति शब्द से है गत गति मतलब चाल चाल भाव उसमें अलग, अलग अलग भाव तो गदभाव में क्या होता है की गत में सिर्फ चाल नहीं है उसमें स्टोरी है तो इसमें हम कालिया मर्दन दिखाते हैं हुँ, हुँ, तो कालिया नाक पे जब खड़ा है कृष्ण और वो जो धा धा मार रहा है फंड पे खड़े होके नाच रहा है तांडव तब उसकी गति क्या होगी उसकी चाल क्या होगी जब फन उठा, उठा रहा उठा है, है तब क्या चाल होगी तो ये सारा हमें सोच के फिर बैठा नमस्कार आप सुंदर रेडियम नाइन्टी पॉइंट फोर एफ विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ बहुत ही अच्छे कलाकार हैं जिनसे हम लोग बातें कर रहे हैं और जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं कथक और फिर किताबें लिखती हूँ उस चीज़ पर तो दोनों चीज़ों में बहुत अंतर है जहाँ पर एक तो परफॉर्म करती है ख़ुद और दूसरी तरफ उन परफॉर्मेंस को देखने के बाद वो चीज़ों को हु बु लोगों को समझ में ऐसी जो लिखत है उसके लिए फिर काफ़ी सोचना पड़ता है काफ़ी मेहनत करना पड़ता है और उन्होंने कहा कि मैं टाइप नहीं करती हूँ मैं लिखती हूँ लिखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं कि हम अपने थाट्स को फ़्लो देते हैं और उस फ्लो को लिखने में आसानी हो जाती है और टाइप करते हुए ये चीज़ें थोड़ी सी मैकनिकली टेक्निकली चीज़ें साउंड ज़रूर हो जाती हैं हंड आपका सीधा आ जाता है लेकिन जो है वो जैसे भाव चाहिए भाव ज्यादा कम आते हैं लिखने आते। में भाव आ सकते हैं आपके तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूं अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का मैं चाहूंगा फिर से अतुल जी की तरफ हम चलते हैं और वो फिल्म से काफी समय से जुड़े हुए तो गीत, संगीत के साथ उनका जड़ा रुझान है जी बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी जैसे अभी पोलो मैंने कहा कि ज्ञान बांटना चाहिए बांटते जाओ लोगों को देते जाओ जी जी इसके ऊपर एक बहुत प्यारा यशुदास जी ने गाया हुआ गाना याद आ रहा है मुझे और इस वातावरण में आध्यात्मिक और ये जो इसमें आने के बाद शांतिवन में वो गाना मुझे याद आया और आप के रेडियो के लिए मधुबन खुशबू देता है सागर तो मैं चाहता हूं अपने सुनने वाले शुरू दर्शकों को ये गाना सुनाया जाए क्या बात है क्या बात है चलिए अरुल जी बहुत ही अच्छा गाना आपने याद कराया है और आशा करता हूं हमारे मुखर्जी जी जो है खुद उनके लिए ख़ास ये गाना डेडिकेट करते हैं क्योंकि वो खास इन्हीं चीज़ों के ऊपर काम करती हैं तो चलिए सुनते हैं आप सुनाए हैं रेड मधुबन नाइन्टी सुनते रहो मुस्कर रहो खुशबू देता है साजी सावन देता है जीना खुश का जीना है जोरों खुशी जीवन देता है मधुबन खुशबू देखा के पवन के साथ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 सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हम लोग बात कर रहे हैं मुखारजी और अतुल जी हमारे साथ हैं जिनसे हम लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हम लोग वो शेयर कर रहे हैं हमारे साथ और मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि फिल्म में काम करते हैं या फिर थिएटर करते हैं फिल्म और थिएटर में क्या डिफ्रेंस है देखिए पहले तो ये है कि फिल्म में आपको कैमरा से बात करनी है mm -hmm, mm -hmm. तो कहीं ना कहीं उसके पीछे वाले लोगों से तो यू इट्स लाइक फॉलिंग इन लव बट फॉलिंग इन लव विद द कैमरा फॉर फिल्म्स एंड देन फॉलिंग इन लव विद द ऑडियंस ऑडियंस क्योंकि थिएटर uh, में स्पॉन्टेनिटी है तो हरेक uh, जैसे नृत्य में भी है या थिएटर हम ड्रामा भी करते हैं आप में हर शो में uh, फर्क दिखाई mm -hmm. देगा इन टर्म्स की हम स्पेस ज्यादा यूज कर रहे हैं या लाइंस को रिपीट कर रहे हैं कुछ चीजें बध नहीं जाती उसको हम कथ, हमारे कथक वर्ल्ड में कहते उपज हुँ, हुँ. जो होता है इज़ वेरी और फिल्म में हम उसको रोक सकते हैं कहीं ना कहीं हर फिल्म में एडिटिंग हाँ, का मार्जिन है।, है।, है चार बार शॉर्ट्स हो गए पांच हो गए यहाँ पे ये यह है कि एक बार कर, कर लिया कर लिया बस end, उसके बाद उसके बाद कुछ लिया तो आई थिंक द ट्रेनिंग फॉर थिएटर इज मच मच मोर देन दैन फिल्म और आप चीट नहीं कर सकते फिल्म, फिल्म तो तो, इतना इतना इसीलिए आप देखेंगे या बहुत सारे आर्टिस्ट मैंने देखे देज लाइक टू कम बैक टू थियेटर वो चाहती है कि एक बार मैं ड्रामा करूँ हाँ। क्योंकि उनका जो ट्रेनिंग ग्राउंड है वो थियेटर है और आप बिल्कुल एक तरह से निर्वस्त्र मैं नहीं कहूंगी वो शब्द नहीं उस क्यों उस, उसी की की तरह ऑडियंस के सामने है है तो कहीं आपको सर छुपाने जगह खुली किताब जिसको आप बिल्कुल वहीं पे है। और आपने एक हल्की सी ये भी कर ली हा, एक हा। मौ, हाथ मोड़ लिया एक नजर उठा ली हा, तो पूरी दुनिया को आप देख रहे हैं देख रहे तो यहाँ पे ये जरूरी है की आपको समझना होगा की भरत मुनि जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा उनके मुताबिक अभी मैं शास्त्र की तरफ मुड़ रही हूँ फिर जी, से जी, जी. कि जब आप एक इस तरह के ऑडियंस के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उन, उन्होंने तो वो फिल्म वाला हिसाब नहीं था उस समय <laughs> आपको इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके कि आपको कोई फर्क नहीं पड़े मतलब आपको नींद से उठा के भी खड़ा कर दे तो आप कर सकते हैं <laughs> तो ये आपका काम होता है आपका तपस्या से जब तक आप तपस्या नहीं करते आप वहां खड़े होने लायक नहीं होते <laughs> सीधी बात है हमने तो यही सीखा जी, जी, और शायद आप भी वो हर जर्नी के हम सब भी वो सभी वो जर्नी लोग हम लोग हाँ। से गुजरते हैं क्योंकि और... आज यहाँ है कल उनके सामने भी हमें होना होना <laughs> <laughs> खड़े होना है और <laughs> निर्वस्त्र ही खड़े होता टू स्टैंड बिफोर गॉड एंड से ओके ज़्यादा तो एक तरह से आप यही सोचिए ना कि ये भी भी है, है, वो, वो भी थेयर्टर थेयर्टर है। <laughs> तो हम भी तो माया में ही हैं। सही बात है सही बात है। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को भी ये बातें समझ में आ रहा होगा अगर बातें समझ लिया और उसे अगर हम लोग अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो शायद सक्सेस हमारे आगे पीछे ही घूमते रहता है लेकिन क्या होता है कि चीज़ें समझने के बाद शायद कुछ चीज़ें हम मिस कर जाते हैं जहाँ पर फिर सक्सेस हमारे से लगता है कि बहुत दूर है और तो दूरी इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को हम समझते हैं जो ट्रुथ है जो फोकस ऑफ लाइट है जो सोर्स ऑफ एनर्जी जिससे हमको सब कुछ मिल रहा है उसके साथ हमारी दूरी रहती है इसलिए सक्सेस भी दूरी है। अगर वो साथ हैं तो फिर सक्सेस ही सक्सेस है <laughs> आ, जी बिल्कुल जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए जैसे कि हमारे फ़िल्म या फिर आप जैसे कि कहा कि थिएटर में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक्टर को और वो फिल्मों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है लेकिन फिर भी दोनों जगह पे आपका प्रजेंटेशन जो है जो अच्छा उमदा प्रजेंटेशन है वही लोग देखना पसंद करते हैं और वही लोग हार्ड टचिंग चीज़ें होती हैं वो चीज़ें अपने आप ही पता चल जाता है उसके लिए कोई एड एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती वो चीज़ें अपने आप आप लोगों को क्लीन हो जाता है समझ में आ जाता है तो अब एक बात और पूछना चाहूंगा जैसे कि किसी भी तरह का काम अपन के कहीं भी करते हैं तो कुछ जगह पे बहुत ज्यादा हमें संघर्ष लगता है हाँ ये बड़ा मुश्किल वाला काम है तो हमें थोड़ा ज्यादा टाइम जरूर देना पड़ता है तो मैं चाहूँगा कि आपको जो मुश्किल वाला समय जो लगा या ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा किसी चीज़ को करने के लिए वो कौन सी चीज और कितने समय तक चलाओ संघर्ष हम रोज ही कर रहे हैं अगर ये देखें आई थिंक हरिवंश राय बच्चन की ये शब्द है कि जब से हम जीवन पर आते हैं मर्त्य भूमि पे आते हैं हर दिन हमारे लिए संघर्ष है तो संघर्ष कभी ज्यादा कभी कम हुँ हुँ। ये ज़रूर है लेकिन संघर्ष आपके साथ निरंतर रहने वाला है पहले इस अगर फैक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसके बाद सब सहज हो जाता है जब तक हम डिनाइल में हैं कि तकलीफ तकलीफ है सीखा है और यहां पर भी जो मैं आई हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए तो एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप अगर आप एक्सेप्टेंस कर लेते हैं कि मुझे यह तकलीफ है अब मुझे रास्ता आप दिखाई है सो द लाइट तो कुछ ना कुछ मेहनत हाँ, करें, हासिल करने हाँ, के बस लिए। बस ऐसे ही आ, मिल जाए तो, तो मजा क्या क्या उसमें? मतलब और जैसे कि आपने कहा जैसे फिल्म या टीवी में जब रोल करते हैं उस समय क्या परेशानियाँ क्या मुश्किलें आती हैं बहुत सारी आती है मतलब पहले तो देखिए आपकी तरह बहुत सारे टैलेंटेड लोग इक्वली टैलेंटेड लोग हैं उसके बाद आपको ये सोचना पड़ता है कि स्क्रिप्ट राइट आपको जब दिया जाता है स्क्रिप्ट राइटर ने क्या सोचकर वो लाइंस लिखे क्या उद्देश्य है इस सीरियल बनाने का कहीं पे आपको अगर अनकंफर्टेबल लगता है हुँ. तो आपको बोलने की ताकत भी होनी चाहिए कि नहीं मुझे ये ठीक नहीं लगता शायद इस रोल में इसकी ज़रूरत नहीं है बहुत बार ये देखा जाता है और अतुल जी उस फेडरेशन पे हैं कि जो आर्टिस्ट लिए जाते हैं उनका उनको हवेलना किया जाता है या उनके कोई प्रॉब्लम्स होते हैं वो फेस नहीं होते तो आपको ये सारी तैयारी करके जानी चाहिए इसमें आ, अगर आप मनमुटाव रखते हैं तो मेरा तो ये कहना होगा कि मनमुटाव से बेहतर होगा कि आप बोल ली दीजिए मतलब बोल के शायद बैठने से और बोलने से बहुत सारे बातें ना हल हो सकती है और संघर्ष करना ही होगा आपको उसकी तालीम लेनी पड़ेगी एक्टिंग सीखना होगा उसके साथ नृत्य सीखना होगा उसके साथ सारे सब्सिडियरी जो आपसे मांगा जाए वो सीखना होगा उसके बाद एक लेवल पर आके उसके बाद ही आप कोशिश कीजिए बच्चियां क्या करती है अभी वो अतपकी सी रहती है और शुरू हो जाती है तो ये नहीं होना चाहिए तैयारी करके ही आएगी सही बात बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता भी इस बात को समझ रहे हैं कि कोई भी काम हम करते हैं तो पूरी तैयारी के साथ जब हम लोग कार्य करते हैं तो अच्छा लगता है खुद को भी अच्छा लगता है और दूसरों को भी अच्छा लगता है तो चलिए हम लोग कहेंगे कि जैसे कि रोचक बातें कुछ कहते हैं कि लोगों को क्या है कभी कभी बहुत सारी रोचक बातें सुनना पसंद करते हैं तो आपके खुद के बारे में कुछ रोचक चीज़ें बताइए हमें मेरे बारे में रोचक मुझे निसर्ग या नेचर से बहुत प्यार है और आई एम आई एम एन एनिमल लवर मैं बहुत ही मिलिटेंट एनिमल लवर हूँ मेरे घर में कुत्ते बिल्लियाँ ये आते स्क्विरल्स आते हैं स्पैरोज आते हैं उनको मैं फीडिंग करती हूँ कौवे आते हैं और शायद मैं उनसे बात करती हूँ अच्छा और अगर आप सोचिए कल जैसे एक बाली इंडोनेशिया का ग्रुप था हुँ, हुँ, तो हम कितना निस्तक से जुड़े हुए हैं ये देखने को मिलता है तो मैं उनको ऑब्जर्व करती हूँ बहुत ऑब्जर्व करती हूँ और उसी को मैं अपने नृत्य में लाने की कोशिश करती हूँ और रोचक बातें अगर मेरे सीरियल से अगर हम हाँ सोचेंगे तो मैं आपको बताऊँ की पहले जो मेरे फोटोज गए सागर मूवी टोन स्टूडियो में तो मैं फिर मैं खुद पहुँची वहाँ पे मुझे फोन आया और मैं अंधेरी नटराज स्टूडियोस में पहुंची तो उन्होंने ऐसे फोटो देख के कहा कि आपकी बहन बहुत खूबसूरत लगती है और मैं बिल्कुल बिना मेकअप तैयार नहीं होकर गई थी मैंने कहा नहीं ये मेरे ही फोटोज है तो ये एक रोचक बात हो सकती है कहने का तात्पर्य यह है कि रोचक बात से बात समझना कि हम सब मनुष्य सादे लोग सा हैं एक ही बात है कि हम मेकअप लगाते हैं और हम परफॉर्म करते हैं तो स्टेज पे अलग दिखते हैं।, हैं उसी तरह से आपको शायद जीवन का रहस्य समझना होगा कि हम एक मास्क लगा के वहाँ रहते हैं एक पर्सनालिटी है और जब वो उतर जाते हैं तो हम सादे सीधे ही रहे तो सही रहेगा मोमेंट वी आर ट्रैप्ड बाय दैट देन वी लूज द रियल पर्सन विद इन तो अगर आपको अपनापन आत्मीय जो हम है वो एम है आई थिंक वी शुड गो बियॉन्ड द मेकअप बियोन्ड द मास्क एंड अंडरस्टैंड दैट वी आर सोल्स इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग तो ये एक रोचक बात मैं आपको बता रही हूँ नृत्य में तो बहुत सारी ऐसे रोचक बातें हुई हैं बहुत बार मैं परीक्षक बनने गई हूँ परीक्षक बनकर गई हूँ hmm. दो तीन बार तो ऐसे हुआ कि मैं शॉर्ट भी हूँ और बहुत यंग थी तभी तो उन्होंने ही मुझे बाहर खड़ा कर दिया कि हाँ आप यहीं रुक जाइए एग्जामिनर आने वाली है मैंने कहा ठीक है ये पूना की बात हुई थी पूना में गई थी मैं बम्बई से तो मैं भी बिल्कुल ऐसे खड़ी रही और बाद में जो मेन आए उनके ऑर्गेनाइजर अरे मैडम जी नमस्कार नमस्कार सॉरी सॉरी आप अंदर आइए आपको एग्जाम सारे हके बक्के मैंने कहा कोई बात नहीं मार्क्स पे कोई असर नहीं होगा उसकी चिंता मत कीजिए वो अलग अलग है तो इस तरह से छोटी छोटी रोचक बातें होती रहती है और अभी भी ऐसा होता है कभी कभी मार्केट जाते तो कोई पहचान लेता है कोई कहता है अरे आप सीरियल में काम करती थी और मैं कहती हूँ हाँ मैं करती ज़रूर थी लेकिन आ, और मैं अभी भी काम करती हूँ थिएटर करती हूँ नृत्यांगना हूँ प्रोफेसर हूँ लेकिन आ, तो मज़ा आता है कभी कभी लोग जी, पहचान जी। लेते हैं लोग <laughs> एक हलबली एक ये हो जाता है लेकिन लोगों से जुड़ने का जो मजा आता है हुँ, हुँ, शायद अपने काम के थ्रू तो इससे रोचक और कुछ नहीं हो सकता सही बात। चलिए जाते जाते मैं कहूँगातुल जी हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने पौली मुखर्जी जी को लेके आए यहाँ पर और उनके कुछ खास अनुभव हमारे साथ सजा किया आज के इस शो में और जाते जाते मैं कहूंगा कि आपको कैसा लग रहा है फिर से एक बार दोबारा इंट्रोड्यूस होने बहुत में। बहुत अच्छा लगा ऐसा लग रहा है कि बार बार मैं आऊं और किसी को किसी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट टेक्नीशियन को लेकर आऊं आपके सामने इसी तरह आपका प्रोग्राम मैं आगे बढ़ाते रहूँ दर्शकों के लिए चलिए जाते जाते मैं कहूँगा आपको रेडियो के माध्यम से काफी लोग सुन रहे हैं तो एक मैथ धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा कि अपनी मन की बात मैं व्यक्त कर सकूँ और दो दिन जो हमने यहाँ बिताए डेढ़ दिन शायद जी तो इतना सुकून इतना इतनी शांति मैं आपको अब आप बिलीव नहीं करेंगे मैं अपने हर प्रोग्राम में लास्ट में शांति मंत्र से ख़त्म करती हूँ क्या yeah. तो मैं चाहती हूँ कि आप भी मैं बोलूँ असतो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया ओम शांति शांति बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़कर अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शकों को श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूँगा आप सभी यूं ही खुश रहें मस्त रहें बहुत सारी खुशी आपके साथ हमेशा रहे इसी के साथ मुझे और पौली मुखर्जी और अतुल जी को दीजिए इजाज़त सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मुस्कराते रहो